Vikirna saptar sibali prahasibhis tatha nagangai sari layir divasjutaihi, yatha atvadi jis charitai rana vilayir mahi dharapva vidaje sasanvajha. Vikirna szabtárshi balip prahasibhi <coughs> na gangaihi. सालीलाई ही, दिवस्तयी यथा, त्वदीयी ही, चरिताई ही, आनाविलाई ही, महीधरा, पाविता, सप्तर्षि साम्या, विकिर्ण Saptar Shaya, Saptar Shaya, héti, balihi nama, pushpad jarpanam, pushpad samarpanam, balihi, tibcete. Jewensha, vikiel neji, saptarsi balihi. Pushpad inam, gangadi nadisu, vikiel nanam, Vikshepanam. panam. Vikirnánan nama, Vikshepanam, Kshepanam. Taihi, taadrusa nadiyadi jeleshu, jeta pushpani Vikirnani bhavanti sa nadi hasatiiva, sa nadi hasatiiva anuhiyate. Atah sabterishihi saman गौतमादेहा सप्तर्षेहा येस्याम नद्याम कीरुसे ही का सब विकीर्ण विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहास भी कई ही, ही।, ही कि कस्य सरलई ही गांगई ही सरलई सरलई ही, ही जलई कस्य नदिया कस्या हनदिया है जलई ही गांग गंगा संबंधी जलई नम गंगा संबंधी जलप्रवाह है सु प्रातस्थायुं संध्यासमये न, न केवलम सामान्य जलई ही अभी पवित्र अत्यंत तपस्वी भी यदा बलि बले है समर्पणम् उष्पादीनाम् अंजले क्रियते तार उसे विकिरण पुष्पाई ही हासतीव हासंतीव ये संती हासंतीव यानी संती जलानी दिवाहच्छुताई दिवाहच्छुताई दिवाह इति पंच दिवाह इति दिवोहु दिवो दिवाह दिवम दिवो दिवाह दिवाद्युभ्याम द्युभी दिवेद्युभ्याम दिवाह युव्याम युव्याहाइति दिवाहाइति पंचम ये मंजु जुलोकात आकाशेगंगा कलु गंगा, गंगा यहाँ प्रादुर्भाव जुलो के अतः दिवाह आकाश तथा चुतई ही पतितई ही गांगे सले लई गंगा संबंधी चलई ही केद्र से ही गंगा ही विकीर्ण सप्तर्षी बाली प्रहासित ही Sapta uh, virgnani, virgnaha, sapta rishi balaja, sapta rishi nám balaja, tadrusa balipuspihi, prahashihi, asantib vidyama nighi, tadrusihi, pavitrtaihi, gangaihi, jalaihi, saamvaja mahithra, <coughs> <Sanvayaha. coughs> Mahi thara, sanvajha anvajya sahita, anvayo nama vamsa, vamsa, swa vamsa nama nakevalom swam, apitu swa vamsaha api, vamsena sahita yesaha mahi thara, himoth parvataha, tatha pavitaha te na tadricena kremenda napi ttrikrtó övertette, yathā tvadiye ischeritai hí pitttrikrt pavi övertette, yathā én a prakāre na tvadiye hí cheritai bhavadiye tapaccharyād rūpai hí putriyaḥ bhavatyāḥ tapaḥādī kāryai hí yesahimāvān yathā pavi tā én a तथा गंगा प्रवाहिना कीर्तिगंगा सप्तर्षि भी समर्च्ये माना गंगा सप्तर्षि आदि तपोधनी ही प्रतिदिनम अभ्यर्च्ये ते बलिपुष्पादि बलि विषयपन द्वारा अर्च्ये ते या गंगा पवित्रा गंगा यस्य आस्परणस्मात्रेण सकल पापानि निबुर्त्तानि भवंती तादृशे गंगयापि भवतस्पिता तथा अनुपवित्री करता यथा भवदीय ही ये तय ही तपस्या यादि आचरण अद्य पवित्र तो वर्तते हैं भगवता हिमालय स्या सत्यम सौभाग्यम् नामततु गंगा अभित्रेयु प्रादृभोता लोकपावरी गंगा हिमोद अभी हिमोद जो लोक माता पारुदी ये पितसेवा पुत्री वर्तते अतः हिमवान अत्यंतम पवित्रः जनः भवति अवगतमकल विकीर्ण सप्तऋषि बलिप्रहासिभिः <coughs> दिवसचुतैः गाङ्गाय सल्लैः येष सान्वयः महीधरः तथा न पाबितः यथा Todj egy pavita. egy higgy, ma a vita. Egyes amahí daro himawan. Saptachatir rśayascha saptarśaya. Saptachatir rśayascha saptarśaya. Bhigusamaasa. Diksanke samjnyaya. Bhigusamaasa. Vikir nahi hig, pariyastai सप्तर्षीनाम संबंधि भी ही बल भी सप्तर्षीनाम बल ही चुप्ते सप्तर्षीनाम बल ही इतुप्ते सप्तर्षी संबंधि भी ही बल भी करता सश्चिया कहारता प्रतिभिक्ते हैं विभक्त तथा पिवर्तते गलो सश्चिया Szaszchya ha sammantha ha athad. Ebenca ateva Saptar-sheenam Itjanantaram Vyaghyata Sammanthi bhi Salileh hi Balivhi Pushpopahara hi Balir námu Pushpopahara Pushpanaam Upahara Taihi Prahasantiyet Athokta hi Taihi Prahasantiyva Jalani तत्र तत्र विकीरण त्वात पुष्पानाम् भेन्ना भेन्ना वर्ण त्वात स्वच्छ वर्ण त्वात नीला भय जले गंगातु स्वेत वर्णाभौदी किंचित् स्वेत वर जले तत्र तत्र पुष्पानाम् अवस्थारम् सा माता गंगा हासती वमर्तते यथा ते तथोक तय ही दिवाहा पंचमी अंतरिक्षात दिवाही जिकोल तो अंतरिक्षात छुतई ही पति तय ही गांगे ही ही गंगा संबंध भी गंगा संबंधी गांगम गंगा यहाँ इदम गांगम तय ही गांगे ही गंगा संबंध भी दिवाहनमा आकाश गंगा तो आकाश तथा घरु भोभो मातू ईर्ना वर्तते त्रिपथगा इत्यचिते घरु त्रिपथगा गंगा आकाश गामिनीय पिवर्तते भूम्यामोपि प्रवहति पाताले पिप्रवहति अतः त्रिपथगा त्रिशु पतिशु गच्छति इति त्रिपथगा गंगा आकाशे गंगा भगीरदस्य प्रयत्ने न दिलोके गंगा आसी भगीरथसे प्रयत्नेरा सा भोबम अवतीर्णा वर्तते गांगेि सरलेि तथा न पाविता यथा अनाविलेि ओ अनाविलेि ही तिसब तुम भयम विस्मर्तवंता अनाविलेि ही अकलुसेि आविलम नामा कलुषम जलेगत्वा इतस्तद कुर्मसे जरम आविलम भवत अनाविलम आविलम अनाविलेहि अकलुषैहि त्वदीयैहि चरितैहि यथा सान्वयः सपुत्र पौत्रः न केवलं स्वस्य पवित्रता स्वसेव पवित्रता स्व समानंतरम सप्त पुरुष पर्यंतमपि एष वंशाः पवित्रिकृतो वर्तते हिमवत वंशः पवित्रिकृतो वर्तते ha, viva hat poroméva paszintu, kiént compliment szégyen násti, mara ha, ha? Tharantram tussza sokaméva sokam, ytha ha? na, A taha jnátwa anantar kále katham apitokham अस्त पवित्यरीक्रता। विकीर्णा सब्तरशी बलिव प्रहां सि भी सब्त��도 ते रुशयय ऍसे lah what उसब्तरशीन प्रतमं कृतम है इत्युक्ते विकीर्णा इत्युक्ते ख्षिप्ता suffyati sablesno qeyna sablesna sah coated सप्तर्षि शब्देन सह अन्वेतवा बलि शब्देना अन्वेति बलि शब्देना अन्वेति प्रायः समासे मर्यादा तदनंतर पदार्थे अन्वय इति समासे सामान्यतः मर्यादा अत्र सामान्य मर्यादा किञ्चित हि तथा तथा किं करणीयम विग्रह वाक्यकरण समये प्रथमं सप्तर्षि बलि हि करणीयम सप्तर्षि ते रशे सप्तर्षय सप्तर्षि बलि सप्तर्षि बलि इधर हम विकीर्णा चत विकीर्णा चसा सप्तर्षि बलि ही विकीर्णा सप्तर्षि बलि तादृश विकीर्णा सप्तर्षि बलि ना प्रहास प्रहास हाँ प्रहासंति इति विकीर्णा सप्तर्षि बलि प्रहास ही इत्पक इत्पक करने को ये विकरण शब्दार था बलि शब्दार थे अनबीती कुतहा सप्तर्षि बलि ही इति एकम पदम जातो ये समासानंतरम् पड़ एक पदत्तो मायाती सहा एकाहार था तस्मिन् नर्थे अन्वेति, तत्र त्रिपतगाई इति इत्य इत्यते नियोत तत्र बहुजनमस्तीवा तत्र गांगई इति ना ना सालीले ही तत्र बहुजनमस्तीकर जलानि जलशब्दहां बहु Trüppothaga itt, vagy hamkevelom. Ákacsi egy picit csacsi itt is maradjuk. Ganga, vagyha annyidegem nevem, de egy mászti trüppothaga itt. Pávita ha itt nyugté, pabittri egy gurtha. Pávita ha, ezikoltó, pabittri egy gurtha. manaha itt, milyetkémi opici, kincs ragadik karositam, ragadina a avilam, ana avilam, ana avilam sajontle ana avilam csoksu, avilam ayat, kada kada ez legutduli avilam csoksu, अनेन धर्मस सविशेषम अध्यय में त्रिवर्गसार्व प्रतिभाति भाविनी त्वया मनो निर्विशय अर्थकामया यदि एक ये वो प्रतिरूप्य सेव यदि अनेन धर्मा सविशेषम अध्या में त्रिवर्गसारहा प्रतिभाति भाविनी के भाविनी त्वया मनोनिर्विशयार थकामया यतु ये कहा येवा प्रतिग्रहिया सिद्ध्यते। भाविनी ति संबोधनम् भाविनी चिते भावहाः स्याहाः स्थिति भाविनी चेवा अर्थाः भावहाः स्याहाः स्थिति कथनस्य तात्पर्यम् उत्तम भावनावती चर्ताः भावस्तु सर्वस्य भोती, बिंद्यमानस्य आस्तीत मुद्वर्थे को भेदा, जुक्ते प्रशस्त भावनावती, इत्यर्था, अनेन कारणेना, ममा अध्यममा, अनेन इव कारणेना सविसेशं, धर्महा त्रिवर्ग सारहाईति प्रदिभाति, त्रिवर्गेषु त्रिवर्गः त्रयाणां वर्गाणां समाहारः त्रिवर्गः प्रयाणां वर्गाणां समाहारः त्रिवर्गः समाहारद्विगु समासा नव त्रिवर्गो नाम धर्मार्थकामः त्रिवर्गः धर्मा इति पृच्छते चतुर्वर्गः मोक्षेन सह चतुर्वर्गः मोक्षेन विना त्रिवर्गः इति व्यवहारो वर्तेथ पुरुषार्था हा, चत्वारहा भी भोंती, त्रयहा भी भोंती। <coughs> तेशु तस्मिन् त्रिवर्गे धर्मा हा, त्रिवर्गस्य सारभूता हा। धर्मार्थकामेशुपतिशु धर्मयेवा सारभूता इति सामान्यतः वदन्ति धर्मार्थकामेषु धर्मः श्रेष्ठो भवति गुरु सारभूतस्तु धर्मो भवति अर्थकामौ अवरोकलु इति यद् वर्तते अनेन कारणेन सविशेषं विशेषरूपेण अनेन कारणेन अध्य मम प्रतिभाति त्रिवर्गे धर्मस्य प्राधान्यमिति कुतः आगत इतिते तत्रा भवती येव कारण इति हम चिंतित आदि वस्तावती वक्तव्य वस्तावती कुतहा यतहा सता आ, त्वया ये कारणे यत् उत्तरार्धे यत् यत् यत् येके ये वर्तते खेलो यत् नमः यस्माद् कारणाद त्वया पारमत्या Mano nirvishaya ya artha kama Manasi artha kama viseljek a nirvisha tákrta. Namajtuk manasi arthó pirasti, kámo dharma éve pratasztábta idaniim yasmát kárnaad vartaté. Yena káreni parvati artha kámo Khevalam dharma matram ekam a ekam-a-shritya-tapas-charitavadhi. Atayewa kárna trivargyeshu dharma-shrishthoja. Atayewa kárna trivargyeshu, trivargye-dharmasya-shrishthata-apadita. Itté oda. Mano-nir-yat-yeka-yewa. Eka-yewa nama dharma-yeka-mátra-yewa. Pratikrishya-svíkrtya-sev-yate. यतु ये न कारणे न त्वया ये कये व प्रतिगृह्य सेव्यते धर्माह ये कये धर्मा स्वीकृत्या अनुष्ठियते आते ये वा सहा त्रिशु समाने शु पुरुषार्थ जाता पुरुषार्थ तत्त्वे ल त्रयमु पार्वती धर्मावत्र मास्त्रित्वती न तु अर्थकामो इति कारणाद धर्मस्य प्राधान्य प्रशस्तता आगता नोजे त्रिवर्णकस्तु त्रयाणाम सामी में वा पुरुषार्थत्वे न तु त्रयम्स्वानुम धर्महा प्रधमहा धर्महा सृष्टाहि किमर्थम किमर्थम् वदन्ति इत्युप्ते तथा कारणे वहि तद्वर्तते यत् भवाद्रुश्या तापस्तुन्या साहिये वा आश्रितः न तु अर्थकामो आश्रितः ते निविध्याये ते अर्थकामो अ मनसे आगतम गरु तेकवारम पठामह हे भाविनी प्रशस्त अभिप्राये यत्किमपि विद्यमानस्य वस्तुना गुणीत्वदामा गुणीत्वदामा इति ते कोर्था गुणः अस्य अस्ति इति गुणा गुणी इति गरु तर्हि गुणस्तु भवत्येव गुणरहित पदार्थो न भवति गरु गुणरहितः क्रिया रहितः पदार्थो भवति वा पदार्थः इति वस्तु इति वर्तेते चेत् तस्मिन् कोपि गुणो भवति कृष्ण गुणो नास्ति चेत् कृष्णवर्णो नास्ति चेत् श्वेतवर्णो भवति श्वेतवर्णो नास्ति चेत् रक्तवर्णो भवति षटसू वर्णेषु कोपि वर्णस्तु भवति भा? गुरु नव तर्हि गुणी इति कर्थम गुणः अस्य अस्ति गुणी इति किमर्थम अतः विद्यमानस्य उपरि मत्वर्थक नमयतः अवश्यं वर्ततेव तस्य उपरि मत्वर्थ प्रत्ययः यत्र यत्र भवति तत्र प्रशस्तवाचकता तत्र हि गुणी चते प्रशस्त गुणाः एव एव आत्मवानितिकयन्ति आत्मा तु वर्ततेव सर्वस्य आत्मवानिति कोर्थः आत्मास्य अस्ति इति आत्मा आत्मन Indonesia is the absolute art��ranchiser, healthy earth life that Nusaji high, high, high? Yes, how does it? developed as apower in a sense of naith, so that jaar is our first principle of culture. When I travel myę compelling daiiden thusha再te, I can अत्यंत उनता भावना सालिनी अने लिएं deposit about it अनेन कारणे न एतेने वा करणे न धर्म्हा सविसेसं साथिसे इहा अध्यमे त्रयानाम धर्मार्थकामानाम वर्गस्त्रिवर्ग Canton kami grammar थ्रयानाम धर्मार्थकामानाम वर्ग Bennett worried थ्रयानाम वर्ग हो धर्मार्थ कामा नाम व्याख्याता व्याख्यातो स्टाइल तत विग्रह वाक्य तत meromorphic त्रयाणाम वर्गस्तृवर्गः त्रयाणाम धर्मार्थ कामानाम वर्गस्तृवर्गः त्रिवर्गो धर्मकामार्थैः चतुर्वर्गः समोक्षकायः इति अमरः तत्र सारः श्रेष्ठः प्रतिभाति अनयमेव कारणेन किं तत यतु ha nirvisha yau artha yasya mano nirvisha artha kama ya iti vikrha watke kathanam kincit klesha karu manasa ha yasya taya mano nirvisha artha kama iti panchami mana mano mana sah निर्विशयवु अर्थकामवु येसिआ विशय निर्विशयवु मानसहा अविशयवु सप्तमीयो होत मानसहा अविशयवु नम मनसी अर्थकाम जो हो विशयता ये वनास्ती विशयहा नमा अहम भवतिमतम् पश्यामिच्छत् भवतिम् पश्यामि तरही ममा चक्षुशहा विशयहा भवती भवत आब्जेक्ट, आब्जेक्ट। तस्य आप आर्वत्या हा मानसी अर्थकामो निर्विशेयो। तम विशेयो ये बना भोत है ना वा मना पार्वत्या हा मना हा अर्थकामो अधिकृत्या नहीं बच चिंता ये थी। चिंतने सा Mano nirvishayártha kává, tayyá mano nirvishayártha káváyá. Ithana nirupena, utyukte dharmasyapra-sashtimit, gincit stauti. Saita, Ma... Shashti ho. Shashti ho. निर्निर्मिति उपसर्ग निर्विशेषत्व मस्ती तिकारणात पंचमीया भी समास हितुं शक्य षष्ठी सरलता निरक्ताहाय तिकलौ अर्था निर्मित्ते से निरक्ताहाय उत्तमम मानसाहाय त पंचमीये प्रभु मानसाहा निर्विशेषो अर्थकामोऽस्वकीय पार्वत्याह मानसाहा सकाशात अर्थकामो Nirviséhoz jár. Viselésből a prógogének kincsét kell, tehát a confusion násti. param sampratiptum arghasi. Ha param ittőbb हाँ किंचित काउटिल्यम तुवर्त है बहुत सुंदर तया तासे डेवलपमेंट करोती था यह तस सताम सन्नता संगतम मनीषि विषाप्तबदी नमुच्छेते माम परम प्रतिपत्तुम नारहसि माम परम इतरम स्वजनातु भिन्नम पराहनामन्या मदियहा परा अधिय kidnapped zuja, sva pada bhaedcha, sva解 na prodigrashama specialisESS. ama bad chiyaskha, parajana अथवा yep न bad chures or tato根 fashioned by Clone, aka bad chaka, svaocAMA- instalas, aka bad ch purse, sva patent by Brighavam et談 nam सत्कार विशेषम् आत्मनः आत्मनः स्वयमेव सत्कार विशेषस्तु कुर्ता हा मया सत्कार विशेषा यस्माहि सत्कार विशेषा हा प्रयुक्ता हा कृतोवर्तते स्वयं प्रयुक्त सत्कार विशेषम् माम अन्यम्ना कन्या अहम् भवदीयः स्वजनः अतः चिंतित पृष्ठभूमि इच्छा इते अनंतरम भूमिकाम रजी कोतः यतः इत्युप्ते सताम सन्नता गात्री हे सन्नता गात्री नत गात्रीति अवरत अवरत शरीरायति संबोधन सतपुरषानम संगतम साप्तपदीनम उच्यते सत्पुरुषानम मनीषभि सत्पुरुषैः सह संगतम नाम, नाम समागमनम साप्तपदीनम उच्यते सप्त पदोचरणपर्यन्त उच्यते ये उत्तम जना भवन्ति सप्ताष्ट पदानी पारस्परिक वार्तालापकरणेना स्वजनास्ते भवन्ति सप्त पदयि ही सप्त पदीनम सक्ष्यम् मिति सक्ष्यम् सप्त पदीनमुच्चते देखा देंगे सप्त पदोचरणा समन्तरम् सक्ष्यभावा सकी भावार सिद्धेति तर पदसब्द सप्तसब्द हात्रा उच्चरित पद रूपे नहीं वो उच्चते लोके सक्ष्यम् सप्त पदीनमिति सप्त पदीम पदी स्वीकृत्यापि सप्त पदानि Get Chanti Galu, Dampati, Tera iti, Sakyam Viti, Padasad Dasatra, Padahartha, Saptapa Padani Atikrantani Tepi, Katha, Varad Sa Uchirdas, Padasabdhart Hopi Vartati. Tari Bhavatya आगच्छतु पविच्छतु इधम पुष्पम स्वीकरोते इधम पाग्दिम स्वीकरोते इधमर घम स्वीकरोते यदि यह उपचार आदिना आम असमर्चिता अतः अज्ञेय इदानीं येतस्पिनिक्षणे आम भवत्या हान पारा हा यह तो यह आवज़ और मत ये भवत्ये पी तपस्विनी वर्तते सतपुरुषा आहाम भी सतपुरुषा हा मनीष आहाम भी सतपुरुषा हा � सथाम सत्पुरुषणां पारस्परिक सम्बन्ध साप्तपदीयमुच्छते अतः अवयोः सखी अतः इदानीं अहम् ते सखास्मि अतः अन्यं माम नगणयतु विशेषम् प्रयुक्त आत्मनात्वयः आत्मनायत्यक्ते आत्मना स्वेनैत्यर्थः प्रकृतिैत्वयैत्यर्थः प्रकृति Prad Prasangyat Vayatha Svena Prayukta Satkara Visesam Prayuktaha Krtaha Satkara Vishesha Pujaadikam Pattitiam Pujaadikam Tadrisam Mam Param Anyam Parajanam Pratipattum Jnatum csintelytum, mantum, avagantum, na arrahasi, kutaha, yataha, hees annatagatri, satam satpurushanam, manis bhii, manis idam, manisi tuktebe satpurushayeva, hmm, uh, nám manasaha, iswarahi manasaha, सहस्य मनः स्ववसे वर्तते स एव मनीषी वर्तते नाम योग्यः सत्पुरुषः जनः कुतः उभयत्र सत्पुरुषत्वमित्यक्ते दुर्जनाः सप्त वर्षपर्यन्तौपि परस्परालापं कुर्वहु तथापि तयोः मध्ये सख्यभावो न सखी भावो नास्ति कुतः अस्यापि दृष्टिः दुष्टा दृष्टिः तस्यापि आन्यौर दयौर में थे सक्य भावहां आज हम सहावसतस चेद पिन सिद्धिति उत्तमत्त मावस्या सप, ये सापी सब पुरुषा सती तरही आन्यौर बजो हो पहुं परिचे यहां भवेदित्रास्ति सप्त बदोचारनामात्रेनापि भावो भवति रुजुश्रेहा सारलोपी भवती, झैंटित्य भी संपद्यते, बहुकालमोपी, आवश्यतो भवती, पवित्रतो भवती। अनुचोहु सन्याहा विन्दवितो भवती। अतः देवात्र कथितः सताम सतपुरुषानाम मनिष्विः सतपुरुषेः सह संगतम समागमाः सप्तपदीनं उच्चेते, सप्तपदा पदायी ही निरुवर्त्यम् साप्तबद्धीनः साप्तब्हि ही पदायी ही निरुवर्त्यम् साप्तबद्धीनः आगे चलिए साप्तब्हि ही पदायी ही आपत्यते हिति साप्तबद्धीनः आपत्यते हिति साप्तबद्धीनः येतत् साप्तबद्धीनः इति रूपम् साधितम् विशेषया पाणिनि ही सूत्रमेक Sapta padhi nem szakm, itt is sutra beolvadt a de párinés sutra. Sapta padhi ennek nem szakm, bárhogy. Tadé atev vagy tadárpbhya, párinés sutra, károlna deva, tadárpbhya lókepi sapta padhi nem szakm itt is. Tadra padasapta sze, utcheri artha, gamana maga padamópi artha, sapta padani सखीबो सब्तपदानि सह उच्चरंति सखीबो आत्मना त्वया प्रयुक्तहा कृतहा सत्कार विशेशा पूजाति सेहा यस्या यस्या ममा यस्या सहा तम माम परम अन्यम संपर्तिपत्तुम इजिकोल्टो अवगंतुम न अरहसि हे सन्नत गात्र आंगगात्र गंठे व्याहित बंथा व्यात् नीप परिफिजित। यताहा कारनात् यताहा यस्मात कारनात् मानसाहा ईशी भिहि मनी इशी भिहि विदवद भिहि उत्तमझनः गचुन्धि दुधी मद भिहि विदवद भिहि वुसिष्य विदवद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 Adele ropas idők a tényleg mosti, szekendvád isúrnta té egyik, szekendvád igyál aha egyiknta té, tehát tehén a káro nélkül sajátos. Savandir ghes tatra Manasaha e shibihi. Tatra pradhviti kam manasiti sakaranta khalu. Eka re phare. Sakar sse lopo bhod chedepi mane e shibi tevashya. Paradu bhane e shibi tevur upa. second dhvadi second second dhvadi pararupam bhacchamiti eka second dhvadi ganaha Tatra irregular farms a survey, tatra pátia. Egy-egy irregular farms a bonthi, tatra second drádi kine pátia. Second duhú, karkand duhúi thi. Upan. Satam, Sangatam, Sakhyam. Saptabhih padhihi apajjete saptapadiinam. Saptabhih padhihi apajjete iti saptapadiinam. Iti yutpatihi lekhniya. Saptabhih तदैह आपद्यते इति सप्तपतीनम् सप्त पद उच्चारण साध्यं उच्यते सप्त पदानां उच्चारणेव सिद्धति तच्च आवयोहो त्वत्कृत सत्कार प्रयोगादेव सिद्धम् अतः अव्यमदानिन सख्य भावं प्राप्ताह अधा माम सप्तपदीनम् सत्यम् Nipata naśātu, atyantra kincit bhavatim bhukchamam, bijāti bhavaad upapanna cāparaha, ayam jñānā prastu manas tapodhani, nacendrasyaṃ prati bhaktumahasya. yataha avam do vidarim, saktibhavam prapto. Ataha अत्र किञ्चित् भवति बहुक्षमा अकः अत्र किञ्चित् भवति बहुक्षमां द्विजाति भावात उपपन्न चापलः अयम् जनः अराः तपोधने न चेत रहस्यं प्रतिवक्तुम अरहसी आता हा तेन कारणा यस्माद् हम भवत्या परिजनोनास्मि मध्ये स्नेहसंबंधाहा पि सिद्धा तस्मा अत्र विषये किंचित् भवतीम प्रस्तुमणा बहुत बहुत ही मेरे को प्रस्तुम प्रस्तुम इच्छा में किधर सी बहुत ही बहुत ही तो बहुक्षमा हम बहुत यहाँ क्षमा करना दिको बहुत ही बहुत सारे बखवे वसौर हम सक्ता वर्ते ही ये, ये तादृश कठोर तपस्या भवती सुकुमार शालिनी कृतवती युक्ते खीदुसी भवत्याह क्षमा शक्तिह तं हम जानामि तः बहुदूर पर्यन्तं मम चेष्टितं यत्किंचि दपि भवति सोढुं शकनोति इतु पूर्वमेव ताम स्तौकि ह बहु अत्यधिक क्षमा गुण तत्र भवति अहं कीदृशः भवति तु क्षमावती अहं कीदृशः चापरा चपलता मई वर्तते चपलता किमर्थं निृत्यते ऐसा कालिदास सर्वदा ब्राह्मणान निन्दति खेल कारणे नृत्य इति द्वि एक साकुंतलेपि बहु निन्दति द्विजाति भावा दुपपन्न चापला ब्राह्मणक करो मुखं तुष्टिन नतिष्ठति ब्राह्मणाः किञ्चित् वाच चपला भवन्ति Kárya-svapitesháma kápalya-matikára. Náma sthérata nyuna-bhoti-brahmana-nám hiti kályda-sahabat. A módja-bhávata. Víjáti-bhávata-brahmana-i-ti-kárnáhat, brahmachari-i-ti-kárnáhat. Uppapanna-chápala-ha. Chápala-mahyi upapadjyathe. Náma chápalatvam-brahmana-nám sva-hávata. Ata-há idányimha ham chapalo kincit prucchhámi cheh 200 darab szobna kérném. Ó, mama szóha! Abi jobb hovaty, abi bárhogyszámával vartad. क्षमा takszámágot egy szállni Tássza ha szemeksham kiumbát, ayam jana, yesha jana, ayam jana, itt a történetben aye ayam jana, yesha assmi, teva ayam yatra yatra वा आस्मा गम आस्मा इति अवस्था होती है अतएव वह आस्माकम भांड से हलासू छात्रा है आस्मा अटेंडेंस उस्वीकृति करो गरवाह नाम आँखों यंत्र जेते येशों स्मीति कथ्यते येशो दुष्यंत हाई तिकथ्यते चाकुंतलेपि येशो हमस्मीति कथ्येत आहमस्मीतर आहमस्मीत कथने आहम अहंकारा येशो स्मीत्वित्व जनय भावा आता है ये तो छब्बदा इधम छब्बदा योर हंतर में हम छब्बदों भी कदाचित उच्चे थे चिंता ना स्थाक्षाद हम छब्बदा आहं कारण जो थे जेष्ठानाम अत्र पारोती तु जेष्ठानास्थि परंतु तपस्वी नहीं करो तस्या हा तपा हा उन्नतप्रमाणी वर्तते इति स्वयं अंगीकर्तव्यान करो Na ced rahasyam, ám prücshámi, rahasyam cedra kathiyatuh. Na ced rahasyam, yedi avaktavyam na rahasyam asti cedra kathiyatuh. rahasyam na asti samadhanam, tarihi prati vakthuma You can reply me. Kincit prashtam prücshámi, prashtuma rahasmi, bhavati replay karthum ichhati, yedi bhavatyáha, kemapi abjection na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 अत्रह सख्याँद्धेतो, अत्रप्रस्तावे रहने, प्रती है, औरोर्णे, निक of को पुतक सिरे, इस दिए यह दोरिया तुना वहक्ष है, इसमे शवित ये करो पूलाँ देवी भालोर, पूलाज क्राइको मा Bhavatim 2, 2, भावात 3, Brahmana 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Kariyam, dikvayaha, ekam kariyam bojhanam, ekam kariyam bhasanam. Vayetr brahmana, dija cha palaheewa. Ajjaapiyevo mevesti. Uh, raja naa, chattriya itarecha, inctu administration medhya ye bhavanti. Te prati uh, padam idam idam yevam bhaktamya, navai ti arochya arochya kadhyanti. Brahmana kimesti, te? Szalamm Áttrátabót, idői részt, nyuma kell napraud –– Leonard Tromz paha mennyireetőn, Ott és egy csapatok f Lautsig a basszárnát. Sz supervány a számárahoz illakit, vektig carázma csak veldat 걸�ppszi. – Va-chálahajtől dotted a چész adra éről ou a ráczólionala? – Va-chá-ta अपेक्षितात आधीकम योग मदती साहब आचारा बहुभाषी क्रियत चपलह अत्र चपलत्व नामा अस्थेरता हाँ वो अत्र बाचारत्व में बाचारत्व में वो चपल लियो चपल लियो बहुभिदम भोती वाची चपलह वाचारा ये बो क्रियायामोपि चपलत्वम भोती वाची ये चपल वाच्यय चापलम तदेव वाचालम वाचातः वाचालः इतु उभयौ उपर्यर्तते अते एव वाग्मी इति वक्तु उत्तमतया अपेक्षार्थम अपेक्षितै शब्दैः ही सम्यक रूपेण अन्यूनानुतरितेण अन्यूनानुतरिते रूपेण योग्यति स वाग्मी भवति वाग्मी क्मी से उतिए मिनम्रा उत्यक्ति और आनि वले खत्यक है ए विल्यांच्छती जद्यों सी सहाग। भडिशानी गीवाार्म ने��ंच्छ दितिए आति Commons काओं ब्रहां यहाःउ भिरण defence किंचित् प्रस्तुमना प्रस्तुम मना हाय ऐसे साहा प्रस्तुमना इधमों भी एकम विस्टम रूपम तुम काम मनस्वोर भी इति मकारस्य लोपो भवति प्रस्तुम कामहा प्रस्तुम मनहा इति विटर है प्रस्तुकामहा इति भवति मकारस्य लोपो भवति रहसी भवम रहस्यम गोप्यम रहसी एकान्ते भवम योग्यम रहस्य रहस्य मृत्युके तद्धत प्रत्ययः रहः रहः नाम एकांतं एकान्ते यत् भवति तत गोप्यं भवति गोपनीयं भवति रक्षणीयं भवति अप्रकटनीयं भवति अतः रहस्यं न चेत् प्रतिवक्तुं श्रु मनोहा इत्यादि शब्दाह व्यावहारिक चापल शब्दों की व्यावहारिक अपेक्षिते लोके इदानीं प्रश्नः कहा इतिते वरति कुले प्रसूति प्रथमस्य वेदसः कुले प्रसूतिहि प्रथमस्य वेदसः त्रिलोका सौंदर्यम विभोदितं वपुः नव अमूर्ज्यम ऐश्वर्य नवम वया तपस फलम स्याद की, तपसा की मात फ परम बधा इताफ परम भी तपस हाकी में कि फलम होती है तपस हाकी में उत्तम कुले प्रसूत ही साज्जे अत्यंत साउंदर्यादि भोनसंपत्ति ही सौभाग्य संपत्ति ही अथवा अष्टईश्वर्याणि प्राप्यन्ते तपसा अथवा वृद्धोऽस्ति चेत् वा प्राप्नोति तपसा इद यद्य वर्तते सर्वं भवत्याः सकाशे अस्ति चेत् किमर्थं पुरा तपः इति मम प्रश्न कुले प्रसूति कस्मिन कुले भवता जन भवत्याः जन्मा प्रथमस्य वेदसः प्रथम वेदः अ ब्रह्माय ब्रह्म चतुर्मुखं ब्रह्मायो तस्य कुले प्रसूति यज्ञार्थं हि मया सृष्टो हिमवान अचलेश्वरः इति ब्रह्मपुराणे वर्तते यज्ञार्थं हि मया सृष्टो हिमवान अचलेश्वरः इति ब्रह्मणा वचनं मया साक्षात् ब्रह्मणा सृष्टः हिमालयः यज्ञार्थं यज्ञार्थमित्यते यज्ञ संबंधी पदार्थानां उत्पत्तिस्थानं आवश्यकं खलु अतः औषधयस सर्वेषां एव औषधीनां पतिः खलु हिमोवान उत्पत्तिस्थानं अतः सोमलतः अधिकं सर्वं हिमवत पर्वते स्वयम् प्राप्तते अतः हिमवतः साक्षात् चतुर्मुखं परंपरा प्राप्त नतो अमुकस्य पौत्रः अमुकस्य पुत्रः इति कस्यचित लघु पुरुषस्य नाम न वक्तव्यं ब्रह्मा ब्राह्मणसकाशां धीमवान हिमोतः सकाशात् भवति साक्षात् ब्राह्मणस्य पौत्री जाता अपरे वेदसः कित्वन्ति ह परसमस्य वेदसः नाम प्रथमस्य जे पूज्यस्य अथवा श्रेष्ठस्य वेदसः त्रिलोका सौंदर्यमिवा उदितं वपुः वपुः वपु। कीदृशं वर्तते त्रिशुलोकेषु यस्मिन् यस्मिन् पदार्थे यद्विधं यद्विधं सौंदर्यं वर्तते तत् सौंदर्यं सर्वं एकत्रीकृत्य यदि उदयति तथा वर्तते वपुः त्रिलोक सौंदर्यम उद्दितम त्रिशलोकेषु टोटल सौंदर्यम वर्तते तद् वर्तते भवत्य शरीरे पार्वती गलो सौंदर्य उत्पत्ति सौंदर्य सद्यस्य अर्थैव भगवती भौतिकलो अत्रह तत्र किम भक्तव्य त्रिलोक सौंदर्यम इबोदितम वपु अबपु इत्येव बबोदत अमृग््य मैश्वर्यम हां ऐश्वर्यम कदाचित्स्य धर्म कदाचित्र नसिया पुरुषसिया किम किम काम्य दे उत्तम कुले जन्म उत्तमा रूपसंपत्ति ही अनंतरम किंचन ता अनुभव अर्थम अपेक्षितम आइस्वरियम येतदेव घरु काम्य दे आमर्ग्य तो ही भास्वन्तिर रत्नानि महोषधिष्चायति सर्वेशां महार्गानाम रत्नानाम कहने यहाँ येव भौतः पितुः स्थानी एव सर्वविधं संपक्तयः सन्ति अमृज्य वैश्वर्यं अन्वेषणीयं नास्ति तादृशं ऐश्वर्यं ऐश्वर्य सुखं नवं वया इदमिदारी इं? अत्यंत नूतनं यवनम आगतं वर्तते तपफलं स्यात् कि माता परम् वद स्यात् तपसा नाम सर्वविधता पशाम् यत पुण्यम् तत्पुण्य फलम् भवति माता पार्वती तदा तस्या आप एक से या पुण्य फलम क्यों भी भयंवर करती ईश्वरस्य आप घरु पुण्य साक्षात् परमेश्वरस्य आप भी पुण्य फलम् साई भयंवरते आता हा तदभी एक आकांक्षितम् वरते साखरु सर्व पुण्यानाम् फलरूपी घरुसा पार्वती वरते Prathamasya veetha saha hiranyegat bhasya nochet yoga bhedena kemu pikamupi prathamusabdha saha vaktamya sah. Srestha iti vaa sabdo bhautu aemu Brahma khalu agrave bhuti sursto surste rado prajapatireva khalu saheva khalu prathamah tarhi prathamasya veetha बस्से कुले अनववाये प्रसूति ही कुलम नामा अनववाया कुले इजिक प्रसूति ही उत्पत्ति यज्ञार्थम हिमयाज रस्तो हिमवान चले इति ब्रह्मपुराण वजनात वापुहु शरीरम त्रयानाम लोकानाम साउंदर्यम यिवा उदितम एकत्र समाहृतं त्रिशुले केशु येशु येशु पदार्थेशु Egyetértve, hogy a szundárgyam bartate. A szundárgyam szarvam jöhet három bartate. Köszönöm. 60-as év bartate. A trilógus a szundárgyam bartate. 60-as év bartate. 60-as Amrugyam, an-anveshaniyam, anveshaniyam nabhouti. Asmakam, mani par sanveshaniyam bhouti. Yatra, grihe, yatra hastam nikshipamahat atreva dharam vartateche, kemartham anveshana, himavat parvata sikhaneeshu, kiyati sampattir vartate, devahumayakkaru. Kintu siddhameva, vajo navam, yavvanam mittertahar. अतव परम अतोर नित्किम तपफ पलं स्याद वदा, अस्तिचे द्वदा इतिशेशा, नकिंच दस्ती इत्यर्था.